मन मुकुर सुधाय वरण विमल यश जो दायक फल चारुशावर रामचंद्र की जय पवन सुध हनुमान की जय दो सब की <coughs> संख्या सत्तावन के बाद कपि तव दरत भयं निश पापा मिटातात मुनि वर कर सापा मुनि न होर घोरा मानव सत्य बचन कपि मोरा स कही गरीय सराज निश्चर निखट गय कवितबी का मुनि गुरी दक्षिणा लिहु मंत्र हई मंत्री तिर रंगूर लपेटी पछारा निज तन वारा राम राम कई छान से प्राणा सुन मन हर सिले अनुमाना देखा शैल नौषध सहसा कपिऊपारी गिर लीना गहि गिर नवधावत भयवू अवधपुरी ऊपरी कप गयू देखा भरत विशालयती निश्चर मन हनुमानी दिन पर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगितानी मुंशियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भोलो भई सब संतन की जय अब स्मरण करें देख रहे थे हनुमान जी औषध लेने के लिए हिमालय की ओर चल दिए रावण ने काल को उनका रास्ता रोकने के लिए बीच में भेजा और उसने कपटबूंध का वेश बनाकर हनुमान जी को बीच में रोकने का प्रयास किया इसे ये मालूम होता है कि काम के ऊपर विजय प्राप्त करने में अनेक बाधाएं हैं। एक तो मेघनाथ इतना शक्तशाली है काम इतना शक्तशाली है कि उसने लक्ष्मण जी जैसे वीरक्त पुरुष को भी बेहोश कर दिया मैंने लक्ष्मण जी का वैराग्य मनोमूर्छित हो गया वैराग्य के ही प्रतीक हनुमान जी भी हैं हनुमान जी भी वीरक्त हैं बिल्कुल और ये भी ये सहायता करने के लिए लक्ष्मण जी के औषध लाने के लिए जाते हैं लेकिन इनके बीच में भी बाधा पड़ती है काम के ऊपर विजय प्राप्त करने में मोह बीच में बाधा डालता है मोह रूपी रावण कालनेम जैसे कपट को बेचता है और वो हो बीच में बाधा डालता है ये कपट भी माया है कालनेम माया रस्ता है कपट रस्ता है और उसे बीच में बाधा पड़ती है मोह नहीं चाहता कि कामनाएं नष्ट हों जब तक व्यक्ति के मन में मोह है मोह के मोहतात्पर्य पर परमात्मा का ज्ञान नहीं जगत को ही सत्य समझता है विषयों के सुख कोई सत्य समझता है इस प्रकार की जब तक उसकी भांति मन में है तो मोह है और ये मोह कामना को अच्छा समझता है तो कामना को शक्तिशाली बनाता रहता है प्रबल बनाता रहता है उसको समर्थन करता रहता है कामना का विनाश वो नहीं चाहता है इसलिए वो काल नियम को भेज करके छल कपट करता है वैराग्य शास्त्र के अनुसार वैराग्य बहुत ऊंची स्थिति है बहुत सुंदर भाव है वैराग्य आ जाए लेकिन मोह जो है व्यक्ति के मन में ऐसा भाव उत्पन्न करता है कि वैराग्य जैसे कुछ नहीं है बेकार की बात है इसमें क्या रखा हुआ है ऐसे मोह इसमें वैराग्य में बाधा डालता है और इस वैराग्य को नष्ट करने की कोशिश करता है तो ये जो संघर्ष चलते हैं आपस में अंतर्द्वंद चलते हैं ये किस प्रकार से चलते हैं ये स्वयं अपने आप उनको परीक्षा करके सावधानी पूर्वक देखें तो इससे मालूम होता है कि ये द्वंद्व इस प्रकार से चल रहा है ये है काल नेम जो है वो जो कपट करता है तो एक विशेष प्रकार का कपट करता है देखो मारीच ने भी कपट किया और सीता के सामने स्वर्ण का मृग बन गया तो सीताजी को स्वर्ण का मृग और मृग उनमें प्रीति थी इसलिए उसी की तरह से जैसा वो उनका स्वभाव देखा उसी प्रकार के उनको उनके सामने कपट किया इस प्रकार देखते हैं संसार में एक दूसरे को ठगते हैं और ठगने की कोशिश व्यक्ति किसको कैसे ठगा जाए इसके लिए ये देखना पड़ता है कि इस व्यक्ति के मन में किस बात की प्रीति है लालसा कामना क्या है जो व्यक्ति के मन में कामना हो उसी को देख करके व्यक्ति ठगते हैं जैसे एक नवीक है बीस पच्चीस साल का है अब वो पढ़ाई लिखाई के बाद में कोई नौकरी ढूंढ रहा है तब कोई ठगने वाला है इस पर तुमको कैसे ठगेगा ये कहेगा करें, तुमको हम नौकरी दिला देंगे बस दस रुपए हजार के खर्चे की बात है तुम दो तुमको लगवा देंगे तुम्हें बहुत अच्छा नौकरी लगवा देंगे तुम्हें हर महीने चार हजार वेतन मिलेगा तो अब वो चूंकि वो चाहता है सब नौकरी चाहता है इसलिए उसको उसी प्रकार का लालच दिया और उस उसमें कपट में आ जाए ठग जाए वो दे के पैसा कुछ ना कुछ सब जहां देखते हैं संसार जिस प्रकार का देखते हैं लोगों को ठगने की विधि उसी प्रकार से युक्ति रची जाती है ऐसे हनुमान जी जो है भगवान के भक्त हैं और काल ये सोचता है कि इनको ठगने को पैसा किया जाए इनको तो, तो तुटिया में कोई भी स्वर्ण लोण नशे तो प्रीत इनको है नहीं व्यक्त हैं उधर से लेकिन इनको प्रेम है भगवान में भगवान के भक्त हैं, सदा उनके साथ रहते हैं तब इनको इस प्रकार से ठगा जाए कि इनसे कहा जाए कि देखो तुम इतने दिन तक भगवान की सेवा करते रहे क्या फायदा तुम्हारा गुरु कौन है तो ये कहेंगे मेरा तो गुरु कोई नहीं है जब तुम्हारा कोई गुरु नहीं है तब तुम चाहे इतने दिन भगवान की सेवा करते रहो तुम्हें ज्ञान तो होगा नहीं और बिना ज्ञान के सार्थकता नहीं कोई आध्यात्मिक साधना किस लिए तो हनुमान जी कहे कि हाँ बात तो ठीक है भगवान की सेवा तो हम जरूर कर रहे हैं लेकिन गुरु कोई नहीं है इसलिए चलो गुरु कहाँ मिले कैसे क्या करना चाहिए तो काल ने इस प्रकार से कपट गुरु का रूप धारण करके इनको ठगने की कोशिश करता है और यही एक तरीका दिखाई देता है इनके ठगने का इसलिए यह है कि संसार में जब तक भी कामना व्यक्ति के मन में है तब तक उसके ठगे जाने की संभावना भी है जब कोई व्यक्ति अभी लोग दोष देते हैं अरे बड़ा ठग है इसको दंड मिलना चाहिए अरे ये ठग है इसको तो दंड मिलना चाहिए और इसने ठगी की इसने अपराध किया इसने अपराध किया अरे ठग ठग जो हैं वो तो अपराधी हैं ही है, वो अपना स्पार सिद्ध कर रहे हैं लेकिन ठगे कौन जाते हैं ठगे जाने वालों का कोई दोष नहीं किया ठगे जाने वालों का तो दोष दिखो तो ये है कि कामना करेंगे तो ठगी जाएंगे निष्काम हो जाओ देखे कौन ठगता है कोई ठग नहीं सकता जब तक कामना है तब तक ठगी जाए तब हनुमान जी को इस प्रकार ठगने की युक्ति काल ने है और वो इनसे कहता है कि जाओ हनुमान जी से कि तुम जाओ स्नान करो तुम सरोवर में और उसके बाद हम तुमको दीक्षा देंगे जिससे तुमको ज्ञान हो जाएगा देखो यहाँ पे बैठे मुझको कैसा ज्ञान है मैं यहीं से जानता हूँ कि राम राम युद्ध है और उसमें भगवान राम, राम जीतेंगे मुझे तीनों काल का ज्ञान है मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसी सर्वज्ञता तुमको भी आ जाएगी मुझसे ज्ञान ग्रहण कर लो जैसे आजकल कोई कहे कई करे तुम अपने आप अपनी कितनी साधना करते हो कितना नाम जब कर रहे हो कितना ध्यान पूजा पाठ कर रहे हो लेकिन तुम्हारा व्यर्थ है फिर कैसे ठीक हो कहा तो देखो सिद्ध गुरु हम तुमको बताते हैं उसके पास जाओ वो तुम्हारा जहाँ तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखेगा शक्ति करेगा तुरंत तुमको ज्ञान हो जाएगा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी व्यर्थ में तुम भटक रहे हो ऐसे ही सिद्धि शक्ति पाठ करने वाला जो है ये कालमेम इनको मिल गया हनुमान जी को कहा की हम तुमको तुरंत ज्ञान देंगे तुम स्नान करके आ जाओ बात शक्ति पाठ जहाँ हमने तुम्हें कर दी तुरंत ज्ञान हो जाएगा ये गुरु की महिमा है बिना गुरु के मिले इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता <सथ> तो हनुमान जी भी चल दिए तो उसमें स्नान करके उनको हनुमान जी को तब तक पता नहीं चला की अभी कालनेम जो है ये इस प्रकार के कपट किए हुए बैठा हुआ उनको भी नहीं मालूम होगा लेकिन भगवान की जो भक्त है हनुमान जी तो भगवान तो सब व्यवस्था रखते हैं उन्होंने फिर हनुमान जी को बचाने का उपाय भी किया और उधर जो संयोग देखो किस प्रकार का बनता है जब स्नान करने गए सरोवर में तो वहाँ एक मगर मगरी थी उसने इनका हनुमान जी को पैर पकड़ा उनको खा जाने के लिए लेकिन हनुमान जी ने उसको पकड़ करके उसको मार दिया तुरंत उसका मुँह चीट दिया तो वो मर गई मर गई मैंने उसका शरीर मगर का शरीर छूट गया उसके अंदर जो जीव था जब निकला तो वो अप्सरा थी उसका आगे बर्ण करते हैं कि वो मारी सोधर दिव्य तनु दिव्य तन माने देवताओं का जैसा शरीर उसका अप्सरा देवी अप्सरा रूप उसका हो करके वो प्रकट हुई और सर्वलोक की तरफ जाने लगी तो जाते समय वो क्या कह गयी कभी कव दरस भय निष्पापा वो कहने लगी की हे कपि हे हनुमान जी हम तुम्हारे दर्शन से निष्पाप हो गए हमारे पाप कट गए तो पाप क्या था तो उसने अपना बताया कि ऐसा हो गया कि मुनिवरकर मुनि ने हमको साप दे दिया था उस साप के कारण से हमको ये मगर शरीर प्राप्त करना पड़ा धारण करना पड़ा अब वो पाप छूट गया खत्म हो गया तो फिर हम अपरा स्वरूप हमारा जो वास्तविक स्वरूप था वो हम फिर प्राप्त हो गए इस प्रकार उसने बताया इसके मायने ये कि अब यहाँ पर भी ये अंतर कथाएं जितनी भी हैं वो भी काम संबंधी हैं जैसे मेघनाथ है, है लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं अब यहाँ जो प्रसंग जितना दिए इस घटनाक्रम के साथ में वो सब काम का ही प्रसंग है अब ये देखते हैं कि ये अब को ये किस प्रकार से ये मगरी कैसे हो गई तो उसकी अंतर कथा उसने संक्षेप में थोड़ी सी बता दी बाकी और प्राणों में और बाल्मीकि रामायण में विस्तार है तो उसका वर्णन है वहां पर से देखना चाहिए उसे मालूम होता है कि ये है अपसरा एक बार स्वर्ग से आकर के पृथ्वी पर कहीं विचरण कर रही थी घूम रही थी वन में तो उस समय किसी मुनि ने उसको देखा तो उस अप्सरा जो है वो अपने जैसे सुंदर थी और अपने जो है वो क्रीड़ा कर रही थी नाच रही थी घूम रही थी तो मुनि को देख करके भी उसके उसके तरफ आकर्षण हुआ और मुनि ने उसको पकड़ना चाह उसके पास मुनि गए उसको पकड़ना चाह तो अपसरा भाग खड़ी हुई तब तो मुनि ने उसको साथ दे दिया क्या देखिए देखो तुम यहाँ पर क्यों आई आई तो फिर तुमने इस प्रकार क्यों किया तुमने हमको क्यों ठगा तुमने हमको क्यों तो इस प्रकार दिया इस प्रकार से बोल करके मुनि ने, ने उसको साथ दे दिया और कहा कि तुम मगर तब फिर मुनि से गिर गहने लगी।, लगी कि आप हमने साथ हमको दे दिया हमारा इसमें क्या अपराध है हमने आपका क्या बिगाड़ा हम तो अपने सहज रूप में अपने उस प्रकार से थी हमने तो आपका कुछ अपराध किया नहीं तब मुनि ने भी उसको कहा कि अच्छा तुम जो है वो मगर साथ दे दिया उसी तरह मगर तो तुम होगी लेकिन भगवान का दूत जब तुम्हें कोई मिलेगा भगवान का भक्त कोई मिलेगा उसके दर्शन तुम्हें प्राप्त होंगे तो तुम्हारा ये साप जो हमने दिया है वो मिट जाएगा और तुम फिर अपना यही स्वरूप प्राप्त कर लोगे। तो वो अब वो उसी प्रसंग को ये इसने मगरी ने अप्सरा ने इनको हनुमान जी को बताया कि इस प्रकार जो पाप हुआ था हमसे अपराध हुआ था और जो हमको साप दिया था मुनि ने वो मिट गया और मुन की बात सत्य हो गई और हमको भी अपना परम पूर्व शरीर मिल गया तो आपका अनुग्रह है अब इस कथा से वैसे तो कथा पौराणिक तो कथाएं हैं और इस प्रकार के बच्चों की जैसी कहानियां हैं इस प्रकार के अफसरा का आना मगरी हो जाना ये हो जाना हो जाना लेकिन कहने का तात्पर्य यह है उसमें उस कथा के द्वारा बताना ये चाहते है की यदि व्यक्तियों के मन में पहले से बिकार रहे है और वे कामनाओं से ग्रसित रहे हैं और उनके कारण से वो जीवन में दुख भोग रहे हैं तो ऐसे लोग यदि भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं ज्ञानियों के संपर्क में आते हैं तो उनके पाप नष्ट होते हैं और वे धीरे धीरे करके अपने पापी स्वभाव से मुक्त हो करके अपना जो शुद्ध स्वरूप है उसको प्राप्त करने लगते हैं। तो ये सत्संग का लाभ भी बीच में दिखाते लेते हैं तो हनुमान जी ने उसको मगरी को मारा तो इस प्रकार से उसका मगरी क्या थी मगर का शरीर तो उसका शापित शरीर था वो छूट गया मैंने पाप समाप्त हो गया तो इसका भी सत्संग का फल दिखा दिया इसीलिए ये बोल दिया उसने मकरी ने कि की पिता बदरा निष्पाप हा हे हनुमान जी तुम्हारे दर्शन से ही मैं निष्पाप हूँ तो अब ये दर्शन जो वो हो हनुमान जी जैसे भगवान के भक्त उनके दर्शन होते हैं तो पाप मिटते हैं ऐसे संसार में भगवान के भक्तों के दर्शन करने से पाप मिटते हैं ये भी शास्त्र बताता रहता है एक पॉइंट ये भी है उसको बार बार बोलते रहते हैं अनेक प्रकार तो मुनि न हो यह निश्चर घोरा फिर अब अफसरा ने हनुमान जी को यह भी बता दिया ये रास्ते भी कि जिस मुनि से तुम पानी मांग रहे थे और जो तुमको मंत्र देने जा रहा है दीक्षा देने जा रहा है यह मुनि मुनि नहीं है ये तो ये जो है ये निशाचर है इसने ये रूप बनाया है मगरीन ने कहा कि हम तो इस सरोवर में बहुत दिनों से है जैसे मुनि ने श्राप दे दिया यहाँ इस सरोवर के पास यहाँ पर पा अभी तक कहीं कोई मुनि कोई नहीं रहता था आज ही अभी दिखाई दिया थोड़ी देर के पहले ये मुनि आ गया यहाँ निशाचर एक आया था उसी निशाचर ने यहाँ पर जादू माया करके ये सब आसपास इतना सुंदर बगीचा लगा दिया और आप बैठ गया है इस प्रकार से मुनि का वेश बना वाली रखाई जटाधरे हुए कमंडल लिए हुए ये बैठा हुआ ये तो निशाचर नहीं है ये तो निशाचर है ये कोई मुनि तो नहीं है मुनि होता था पहले से बहुत दिनों से हम इसे देख रहे होते पहले से अभी अभी रात में अभी इसी समय जो ये इस प्रकार से ये मुनि बनकर आकर के बैठ गया है तो ये सब अफसरा ने ये सब बात बता दी उसको हनुमान जी को तो मानव सत्य बच्चन ने कभी मोरा तो उसने ये भी कहा कि देखो हमारी बात बिल्कुल सत्य है सत्य है कि मैंने उसका उसने प्रमाण भी दिया कि देखो ये ने साचर है इसीलिए उसने ऐसा किया है और इसीलिए ऐसा वेश इस बनाए हुए हैं सब कारण समझा करके अपनी बात को सत्य स्थापित करने के लिए उससे कह दिया कि देखो अब हम आपसे क्या झूठ बोलेंगे जब ये आपके दर्शन से हमारे पाप से हम निवृत्त हो गए हैं मुक्त हो गए हैं तो हम भी इसके बदले में आपका कुछ उपकार करना चाहते हैं इसलिए हम आपको ये बताई देते हैं कि ये निशाचर है ये कपटी है ये कोई मुनि नहीं है ये हमारी तरफ से आपकी सेवा है ऐसे करके उसने अफसरा बता दिया तो ऐसे अस, कही गई अफसरा ऐसे कह करके जैसे ऊपर कहा का था कि मारी सो धरी दिव्यतन वो चली गगन चली जान तो चली चलीजान गंगन चली अब की बात है इतना बीच में कह करके चली ये अच्छा ऐसे कह गई अफसरा जब ऐसे कह करके अफ्सराज वो अपने जिस यान से बैठ करके जहां सर्व लोग जाती होगी उससे अपने वो चली गई अब चलिए तो अब हनुमान जी क्या करते हैं आगे वो कथा बताते हैं कहते निश्चर निकट गए वहीं अब उसके बाद हनुमान जी जो है वो उस निशाचर के पास काल में निशाचर के पास गए अब गए तो अब हनुमान जी की बुद्धि उसके संबंध में बदल गई अब जान गए कि ये तो निशाचर है और तो कपटवेश बनाए हुए बैठा है तो उसी भाव से गए तो कहते निश्चय निकट अब अभी तो आए थे उससे बात करके तब तो मुनि से बात करके आए थे हनुमान जी लेकिन अब जब उसके पास जाते हैं तो निशाचर जानकर के ही उसके पास जाते ये तो निशाचर है ऐसा समझ में आ गया तो कहे कपी मुनि गुरु दक्षिणा ले हनुमान ने जा, जाकर उससे क्या कहा उससे ये ने कहा तुम तो निशाचर हो उससे ये कहा अरे मुनि आप तो बहुत भारी मुनि हो अब जो है हमको दीक्षा देने कह रहे थे और दीक्षा के बाद दक्षिणा दी जाती है तो वो दक्षिणा देना है हमको तो दीक्षा तो आप बाद में दे देना दक्षिणा पहले ले लो उसमें क्या है हुँ? ऐसे करके माने ये है हनुमान जी का व्यंग है उसके लिए उस मुनि के लिए कपटमन के लिए इस प्रकार से बोलते हैं कि पाछे हमें मंत्र तुम दे पहले तुम दक्षिणा पहले ले लो और बाद में तुम हमें मंत्र देना और ज्ञान देना तो ये अब हनुमान जी ने उनको दक्षिणा देने के लिए क्या किया कि जैसे कागज दक्षिणा ले लो तो हनुमान जी ने अपने भूसा टाना उसको मारने के लिए तो जब हाथ था ना तो ऐसा लगा जैसे कि दक्षिणा दे रहे हूँ हाथ में मुट्ठी में कुछ हो और वो दे रहे हूँ दक्षिणा आ रही होगी लेकिन वो दक्षिणा नहीं थी वो घूसा ही दक्षिणा थी तो हनुमान जी ने उसको देख तो घुसा मारा और उसके बाद अपने पूंछ में लपेट करके उसे आकाश में उछाल करके जमीन में पटक दिया जिससे मर जाए घूसे से तो मरा नहीं हो तो वो उसको इस प्रकार से पूंछ से किया कि सिर लंगूर लपेटी पछा उसका सिर गर्दन जो पूंछ से लपेटी उसको तो वो मुनि जो है उठ करके पूछ के साथ उठा और उन्होंने जैसे ही लपेट के जमीन में मारा तो धाम से जमीन में उसका शरीर फूट फाट गया शरीर सब नष्ट वस्ट हो गया तो जब वो मुनि मरा कपट वेश उसका हुआ ये, तब उसके निजी तरह प्रगटे से मरती बारह तो जैसे ही वो ये दशा उसकी हुई तो काल ने हमने अपना जो असली रूप था वो प्रकट कर दिया वो जो मुनि के बस्कर धारण किए हुए थे और नकली बाल सब ऊपर अपने लगाए हुए थे जटा धारण किए हुए थे सब वो सब जहाँ उसको पटका वो सब वैसे ही छिन्न भिन्न हो गए उसने सब उतार के धर दिए और जैसा काल निशाचर था तैसे तो ही काल ने प्रट हो गया और हनुमान से बोला कि हम तो भाई निशाचर काल नेम है रावण ने हमको जबस्ती भेजा था तुम्हारे रास्ता रोकने के लिए इसलिए हम यहाँ पर आए थे ये आकर के बताया और कहा कि भाई हम तो हम भी तो भगवान के भक्त है और भगवान का नाम झपने लगे कहते हमें तो ये कार्य अपने आप हमने थोड़ा किया ये तो रावण के कारण से करना पड़ा, रावण की प्रेरणा से माने ये जो है ये कपट जो है कहाँ से आ गया ये मोह के कारण आ गया कपट अपने आप उत्पन्न नहीं होता मोह ही कपट उत्पन्न करता है तो ये सब जितने के ये मानसिक जितने विकार हैं, इनका एक दूसरे से किस प्रकार का संबंध है जितना अच्छा इन कथाओं के द्वारा समझाया जा सकता है उतना सिद्धांत के द्वारा बताने में समझ में आना मुश्किल है इसलिए बताते है राम राम कही छाने सपा तो अब उसके बाद में फिर वो हो मरने लगा तो भगवान का राम नाम ने राम नाम कह करके फिर उसने वो हो अपना निशाचर शरीर काल शरीर भी छोड़ दिया तो सुनी मन से चले हनुमाना तो ये बात सुन करके हनुमान जी को प्रसन्नता हुई और हनुमान जी चल दिए अब प्रसन्नता किस बात की हुई जब हनुमान ने जाना की अरे ये कालनेम है और रावण का भेजा हुआ था हा? तो ये रावण की ही एक कूटनीति है उसी का ये छल छद में है इसके कारण ही आया था तो एक तो उनको राष्ट्र पता लगा रावण का इस बात की प्रसन्नता हुई दूसरी बात इस बात की प्रसन्नता हुई कह रही ये तो भगवान का भक्त है ये काल में ये कोई भगवान का विरोधी नहीं है ये जर के भी हनुमान जी को प्रसन्नता हुई तीसरे जब वो मरदे लगा तो भगवान का नाम ले रहा इसके माने मरदे के बाद में इसकी मुक्ति होगी तो ये भी हनुमान जी को प्रसन्नता की बात हुई ये सब बातें प्रसन्नता की हुई हनुमान जी के लिए कि चलो अब ये मरने के बाद मुक्त भी हो जाएगा अभी तो हमने समझा था कि इसको हमने मारेंगे और मार दिया है लेकिन मरने पर भी मुक्त होता है तो भगवान की कृपा इसके ऊपर है ऐसे समझकर करके हनुमान जी फिर वहां से आगे बढ़े चलिए अब वहां से तो अब बीच में कोई और बाहर की बात नहीं है वहां से चलते शीद है हिमालय पर्वत पर द्रहिण पर्वत जो है वो उस पर पहुंच गए द्रोण पर्वत भी कोई कोई कहता है द्रहिण पर्वत भी कहते हैं वहां पर हनुमान हन पर पहुंच गए तो देखा सह ना ओ सदे चीना तो पहाड़ पर तो पहुंच गए लोगों से पूछा तो बताया भी वहां पर जो तो पर्वत है ये ठीक है कि स्थान ठीक ठाक पहुंच गए चिन्ह भी उसका बताया था कि उस पर्वत के ऊपर दिव्य औषधियां उत्पन्न है रात्र में भी वो पर्वत चमकता है जैसे मणिया चमकती हूँ इस प्रकार में वो दिव्य औषधियां रात्र में प्रकाशित होती है चमकती है तो जैसे उस पर्वत पर गए चिन्ह ने उनको दबे दिया औ ढूंढने तो उस लगे उसके भीतर हनुमान जी उसमें तो जैसी बताई गई तो वैसी उनको औषध कहीं समझ में नहीं आई दिखाई नहीं दी तो उनको ये हुआ कि अब क्या करें इसको जो औषध नहीं मिल रही इसमें कोई तो उन्होंने कहा चलो पर्वत ही उठा दिए चलो अपने आप ही वैद्य जी इसमें से जहाँ कहीं होगी और उसको अपनी पहचान लेंगे निकाल लेंगे और उसको औषध करके दे देंगे तो उन्होंने पूरा पर्वत ही जो है वो उठा लिया उन्होंने सहसा कपी वो पारी गिर ली ना हनुमान जी ने इतनी शक्ति थी उठा के पर्वत ही उखाड़ लिया और पर्वत लेकर के चल दिए अब देखते है बहुत चित्रों में हनुमान जी का यही चित्र बना होता है की वो पर्वत हाथ में लिए हुए हैं आकाश में उठ चले जा रहे हैं हनुमान चालीसाथ यहाँ देखेंगे उनमें सब उसके ऊपर चित्र हनुमान जी का यही चित्र बना होता है वो पर्वत हाथ में उठाये हुए संजीवनी बूटी जिसमें दिए हुए वहाँ लंका की तरफ उड़ते चले जा रहे हैं बस वही हनुमान जी ने क्या लेके पर्वत लेकर के वहां से चले तो गई बधावत भाई तो बस वो पर्वत को लेकर के रात्र में हनुमान जी जो वो उड़े चले, चले जा रहे हैं दौड़े चले जा रहे सपाटे से लेकिन किधर से जाकर के निकले अयोध्या के ऊपर से निकले इसके माने ये अयोध्या की दिशा में लंका तो दक्षिण में मध्य में अयोध्या पड़ती है अयोध्या के बाद में फिर और उत्तर की तरफ जाओ तो हिमालय पर्वत वहाँ द्रहण पर्वत था वहां से वो पर्वत काला गया हिमालय पर्वत चले गए वो लंका की तरफ लिए जा रहे थे तो जब उससे अयोध्या के ऊपर से निकले तब तो वहाँ एक घटना और घट गई उसका बारे करते हैं ये देखते हैं कि एक तो हनुमान जी जब पर्वत तक जाते हैं तो रास्ते में कालनेम की बाधा पड़ी और दूसरी जब देख करके पर्वत आने लगी लौटने लगे तब तो अयोध्या में भी एक बाधा पड़ी वो उपस्थित हो गई बाधा सब कहते क्या किया कि अवधपुरी तो ऊपर कभी कहू हनुमान जो अवधुर से उड़ते अयोध्या के ऊपर से निकले और आगे बढ़ने लगे तो अयोध्या में क्या हुआ देखा भरत विशाल यति निश्चर मना हनुमान तो भरत जी अब रात्र में भरत जी इसके माने जाग रहे थे और उसको जो है वो एक प्रकार से प्रहरी का भी काम कर रहे थे सावधान थे, सदा रहते थे, थे। उन्होंने देखा कि अयोध्या के ऊपर मानो कोई निशाचर आक्रमण कर रहा है तो देखा भरत विशाल थी तो पर्वत इतना भारी पर्वत आता हुआ दिखाई दिया हनुमान जी के लिए तो हनुमान जी को तो देख नहीं पाए पर्वत बड़ा भारी चला रहा था उड़ता हुआ तो भरत जी ने समझा कोई निशाचर है ये पर्वता का रूप धारण किए हुए आ रहा है हो सकता है कि ये अयोध्या के ऊपर गिरे तो अयोध्या के भवन नागरिक ये सबके सब मारे जाए तो नगर की रक्षा करनी है इसलिए उन्होंने अयोध्या के पाकही पहले ही उसको आते हुए हनुमान जी के ऊपर बाढ़ मारा बिन मारे चार मना लगतान, खींच करके बाढ़ मारा लेकिन भर के बिना नोक वाला बाढ़ मारा, मारा। इसलिए कि देखेंगे कौन है बिना देखे हुए मार देना एकदम से वो भी ठीक नहीं है भरत जी को कथा दशरथ जी की मालूमी होगी दशरथ जी को जो है वो एक घटना इसी प्रकार से दशरथ जी के सामने हो गई जिसके साफ से स्थापित होकर फिर उनका पुत्र प्रेम में अपना शरीर छोड़ना पड़ा श्रवण कुमार की घटना हुई उनके श्रवण कुमार जो पानी ले रहा था नदी में शरीयों में तो गुड़ गुड़ की रात्र में आवाज हुई तो अंधेरे में ही दशरथ जी ने बाढ़ मार दिया उन्होंने समझा की कोई हाथी वगैरह कोई पशु है बस बन्ने पर पानी पी रहा है और उन्होंने बिना बाढ़ मार दिया लगा श्रवण कुमार के बस श्रवण कुमार गया मर माता पिता ने महाराज दशरथ को दे दिया कि जैसे हम पुत्र शोक में मर रहे हैं अंधे होकर केसा हो गए इसी प्रकार से तुम भी पुत्र शोक मर हो तो देखो ये अपराध है इस प्रकार से बिना समझे बूझे किसी को अंदाजिया अनुमान लगा अनुमान गलत हो सकता है और मार दिया इस प्रकार से इसलिए भरत जी ने बाढ़ ऐसा नहीं मारा जिससे की जो आरा चा भले हो तो जब मारेंगे तो जब जब देख लेंगे निशाचर है तब मारेंगे ऐसा समझ करके उसको गिराने के लिए केवल बिना फरका बाढ़ मार दिया हनुमान तो जी के जा करके अब उस बांध से क्या उतारेगा <coughs> परे वो मुरुक्ष महिला रथ राम राम रघुनायक स्वन प्रिय वचन भरत तप धाए कपीप य तुर आए बिकल विलोक की से और लावार। जागत नहीं बहु भात जगावा मन भय दुखारी बारी जय विमुख विधिना दारूण दुख दीना जो मोरे रे मन बचे प्रीति राम पद कमल माया तो कपि हो विगत जो मो पर रघुपति अनुकूला सुनत बचन उठे बैठ कपी सा कही जय जयति कौशलाधी सा उड़ लाई पुल लोचन सजल प्रीत नय समाय सुमिरी राम रघुकुल तिलक रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय बोलो भाई सर्वसंतन की जय तो भरत जी का जब बाढ़ लगा हनुमान जी के तो मूर्छ परे वो मूर्छ महिलागत सहायक तो उस तो बाढ़ के लगने से मूर्छित होकर के हनुमान जी धूम पर गिर पड़े मूर्छित हो गए <स्थागा> और सुमिरत राम राम रघुनायक और जैसे बाण लगा तैसे हनुमान जी ने फिर भगवान का स्मरण किया राम राम करके जोर से बोले कि भगवान की सहायता प्राप्त हो उनकी कृपा प्राप्त हो तो संकट के समय भगवान का स्मरण करना आवश्यक है हनुमान जी उसी प्रकार से स्वभाव उनका भक्त हैं तो संकट आता है भगवान का स्मरण आता है तो भगवान का नाम बोलते हैं उसी प्रकार से बोले उसके बाद मूर्छित हो गए पर्वत भी नीचे गिरा करके हनुमान जी भी नीचे गिरा करके ये दशाह अब उसी समय हनुमान जी के जब इस प्रकार से चोट लगी बाण की और उसके कान से घायल हुए या बेहोश हुए तो पहले तो कपि थे मानव मात्र थे अब हनुमान हो गए हनुमान के बोने हनुमान ने थोड़ी उनकी टूट गई मुंह टूट गया इतना नुकसान उनके शरीर में हुआ हनुमान हो गए अब वो जो है जब धूम पर गिरे तो सुन प्रिय वचन भरत तो तब धाये तब जब राम राम सुनाई पड़ा भरत जी को तब ऐसे तो, तो भरत जी जाते देखते निभागे गये तो निशाचर होता तो राम राम क्या बोलता जब राम राम की आवाज सुनी तो भरत जी दौड़ करके गई ऐसा कौन है की भगवान का भक्त राम राम बोल रहा है वो कौन गिरा करके नीचे तो कब समीपे अति आतरे आए तो दौड़े भाए आत आए मैं बहुत जल्दी भरत जी फिर हनुमान जी के पास पहुंच गए और देखा कि भरत उनके हनुमान जी क्या हालत है बिकल बिलोक लावा अब एक बात तो यह कि हनुमान जी चूंकि ऊपर से नीचे ग्रह के लगा और मूर्छित हुए तो हनुमान जी स्वयं बिकल है उस समय तो बिकल कपी बिलोक मैंने भरत जी ने देखा की हनुमान जी समय बिकल है ऐसे समझ करके किशोर लावा उसको बानरू को हनुम भरजी ने अपने एड्रेस लगा लिया दूसरा यह भी है कि जब उन्होंने देखा कि